उसको छोड़ देने में ही कल्याण हो जाएगा हम लोग एक बात इसी पर सुना देते हैं एक बार देवयान गोयनका के साथ हम लोग मंदिरों में दर्शन कर रहे थे तो एक मंदिर में पुजारी ने ला कर चरणामृत दिया, तो मैंने तो पी लिया प्रियंका जी ने उसको किया नहीं अपने सिर पर डाल दिया तो मैंने बाद में उनसे पूछा कि आपने सिर पर क्यों डाला वो तो बोले कि बाबा पता नहीं ये कैसा पानी है कब से रखा हुआ है और कितनी मक्खी रखी इस पर बैठ चुकी हैं तो ठीक है मेरी रुचि भीतर से पीने की नहीं हुई और आदर मैंने चूंकि शरणाम के नाम से दिया इसलिए आदर तो किया उसको सिर पर रख लिया लेकिन मेरे मन में उसको लेने में ग्लानी हो रही थी इसलिए मुंह मैंने डाला तो एक बात आपको सुना था मैं पूतम सुना चले दुष्टपूटम में सोच विचार के काम करना देख लो तो चलते चलते हम लोग बात कर रहे थे तो, तो बड़े भारी फिर थे मैंने उनसे पूछा कि महाराज ये जो साक्षी है पैंतालीस तो वर्ष की बात तो जो साक्षी है ये किसी की इच्छा से ही तो साक्षी है ना कोई साक्षी होगा किसका साक्षी है तो जिसका साक्षी है वो दूसरा है और ये साक्षी दूसरा है मैंने पूछ लिया उनसे वहीं बैठ गए मैंने तो चलते चलते पूछा था वो वो तुरंत बैठ गए बैठ गए और बोले कि ये अति प्रश्न है क्योंकि तो तो दूसरा है कि नहीं है ये प्रश्न अलग है और आत्मा चेतन साक्षी है ये बात अलग है केवल तो दूसरा सत्य हो तभी उसका साक्षी होता है ये निश्चय नहीं आकाश की नीलिमा के साक्षी हैं क्या आकाश की नीलिमा कुछ है साक्षी सत्य का भी होता है साक्षी मिथ्या का भी होता है हमारे सामने उन्होंने मिथ्या भाषण किया तो साक्षी है हैं कि नहीं कहा तो सही साक्षी तो परंतु भाषण मिथ्या आकाश की नीलिमा के साक्षी हैं परंतु नीलिमा मिथ्या है तो सच का भी साक्षी होता है झूठ का भी साक्षी होता है साक्षी तो दोनों का होता है अब ये तुम विचार कर लो कि ये जो प्रपंच दिख रहा है जिस सच है और तुम इसके साक्षी हो ये मिथ्या है और इसके तुम साक्षी हो लो भाई वेराम पर विचार करने वालों के लिए किसके साक्षी हो तो केवल साक्षी कहने से काम नहीं चलता साक्षी तो चेतन होगा पर तो वो अणु हो के साक्षी है कि मध्यम परिमाण हो के साक्षी है कि हो के साक्षी है देखो ये जो साक्षी है चेतन है प्रकाश है स्वप्रकाश हो निरजना स्वयं प्रकाश है अच्छा स्वयं प्रकाश माने क्या और ऐसे में किताब में स्वप्रकाश प्रकाश शब्दपाल जी याद स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश और तो रखो याद करो जप करो स्वयं प्रकाश का कर। जब करने से पुण्य नहीं होगा हो उसके स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश का जप करने से उन्हें नहीं होगा इसके लिए एक बात सुनाते है। एक बार शास्त्रार्थ हो रहा था पंडितों का उसमें महामहोपाध्याय पंडित अनंत कृष्ण शास्त्री को वेदांत के दिग्गज विद्वान माने जाते थे और पूर्व मीमांसा के दिग्गज विद्वान खनंद शास्त्री जवान और अनंत कृष्ण शास्त्री के होते हैं तो खनन का कहना था कि ये जो हम लोग श्रवण मनन में जो ध्यान करते हैं वेदांत का तो इससे पुण्य की उत्पत्ति होती है अभूत की अदृष्ट देव उत्पत्ति होते हैं यदि इस जन्म में ज्ञान नहीं हुआ तो अपूर्व की उत्पत्ति होगी और अगले जन्म में ज्ञान हो जाएगा वेदांतियों को ये बात मान्य नहीं है वो कहते हैं कि जैसे कर्म करने से अपूर्व की उत्पत्ति होती है और लोकांतर में या जन्मांतर में या कालांतर में उसका फल मिलता है ऐसे श्रवण मनन निधिध्यासन लोकांतर में या कालांतर में या जन्मांतर में फल देने के लिए नहीं है ये कृष्ट फल जनकत्व तो है इसमें माने जिस समय आप श्रवण करोगे मनन करोगे निधिध्यासन करोगे उसी समय जिसका फल होगा तो बोले भाई सुखदेव दामदेव ने बुद्ध जन्म में श्रवण मन विधि भसन किया था और उसका फल तो गर्भ में उदय हुआ बोले नहीं उनको ज्ञान तो श्रवण समकाल ही हो गया था सुना और सबको ज्ञान हो गया परंतु कुछ प्रतिबंध थे शेष वे भोग से निप्त हो गए ज्ञान तो पहले ही था ये पुरस्कार एक शास्त्रार्थ सुनाया हो पंडितों का शास्त्रार्थ तो सब शब्द का क्या अर्थ है सती अपरोम स्वप्रकाश क्या है देखो जो घट के समान स्त्री पुरुष के समान घड़ी किताब के समान वेद के न हो परंतु अपरोक्ष हो अवेद्य सती अपक्षम स्वप्रकाशत्व देखो भाई देवगूत लोगों में वेदांत की चर्चा करना दूसरी बात है वो तो दुबाया पताया सब करते होते हैं उनके बीच में चाहे जो कह दो और जो लोग वेदांत का क भी नहीं जानते हैं नद्दियों को बीच संस्कार हुआ न गायत्री का जप हुआ न बोध का स्वाध्याय हुआ न व्याकरण का अध्ययन हुआ मीमांसा की पद्धति आई अब उनके बीच में वेदांत बोलना होए, तो लोग हार्द्य गीता भी पोते फैस दे गुरु को मारो गंदा आहा। आहा। ऐसे ऐसे महाराज आजकल वेदांत के नाम पर ऐसे बोलने बोलने वाले हैं व्याख्यान हजारों आदमी उनका व्याख्यान चलने के लिए इकट्ठे होते हैं और वे ऐसी बात बोलते हैं यदि वे विद्वानों ने बोला है में बोलें नहीं, जो गोदां दान्थ के जानकार हैं तो उसका कोई शर्त भी होता है उस लेकिन है जिनका गोदान कोई का अरे बिलायत के बैरिष्ठ होके आए ठीक है वो बिलायत के जज साह हैं ठीक है उन्होंने अमेरिका में जर्मन में पेरिस में और डॉक्टरेट किया ये ठीक है परंतु उनको वेदांत का तो कोई संस्कार ही नहीं है हैं? उनके बीच में गीता की पोथी मार के तेको तो उससे क्या फायदा होता है आप स्व प्रकाश पद का करो अभी व्यक्ति सती अपर उतराम जो घड़ी और पुस्तक की तरफ तो दिखे गए और स्वर्ग के समान परोक्ष न हो के उस पार न हो इसका मतलब क्या हुआ तो स्वेतर सर्पा उषक प्रकाश निरपेक्ष अतमें सिवाय जो कुछ भाव भाव भारत पड़ता है सबको प्रकाशित करता है और अपने को प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है स्वेतर सर्वाउबासक स्वेतर सर्व प्रकाश निरपेक्ष आदेत्य अपोक्ष ये आत्म स्व प्रकाश है बड़ा तो साक्षी होता है इसका नाम साक्षी है <laughs> सच का गवाह नहीं दूसरे झूठ का गवाह है क्योंकि जितनी भी दूसरी चीजें हैं हाँ हाँ वो मन के द्वारा दिखते हैं उसमें तो अपने मन का जो रंग है अपने मन की जो वासना है अपने मन की जो शक्ति है अपने मन की जो लघुता है वो जो, जो चीज हमारे मन से मालूम पड़ती है उसमें अपने मन की लघुता आ जाती है अपने मन का रंग चढ़ जाता है हम बड़ी को छोटी बना कर देखते हैं हम उसको अच्छा बुरा देखने लगते हैं झूठ को सच समझने लगते हैं जब हम करण का उपयोग करके साक्षी बनते हैं तो करण के संस्कार की उपाधि जुड़ जाने के कारण साक्षिता कलुषित सी हो जाती है संसारवान हो जाती है परंतु यदि एक बार हम करण को बाधित कर दें औजारण जहां मिथ्या हुआ औजार जहां मिथ्या हुए अरे ये अपना छोटापन दूसरे पर डाल रहा है अपनी भाषण दूसरे पर डाल रहा है अपनी परिच्छिनता दूसरे पर डाल रहा है ये झूठ को सच बता रहा है वहां आप देखेंगे कि आपकी साक्षिता आप कैसे साक्षी हैं इसके लिए एक दुभू शब्द को लेना है आत्मा साक्षी ये जो तुम हो सो साक्षी ही साक्षी हो साक्षी चेतन है हत्या गवाह नहीं होता चेतन गवाह होता है तो बोले भाई ये साक्षी जो है ये कहीं एक जगह बैठ के साक्षी बन रहा है बोले नहीं विभु विभू है वैसे तो विभु शब्द का प्रयोग सब लोग करते हैं गोपियां कृष्ण को विभू कह के पुकारते हैं मयम विभोर हभी भवान जबी तुम सम सम ई गीत के पहले श्लोक में विधो संबोधन है कृष्ण के लिए उसका अर्थ है कि तुम हमारे रोम रोम में भरे हो उस विभु का अर्थ है हमारे रोम रोम में तुम हो हमारी रग रग में तुम हो हमारे मन प्राण में तुम हो ये बोलते हैं कृष्ण के लिए बिगू है बु तुम्हारे बिना हमारा जीवन नहीं है तुम हमारे शरीर की चेतना हो तुम हमारे शरीर की सत्ता हो तुम हमारे जीवन के सर्वस्व हो आग, आग, पर जब दर्शन शास्त्र की कक्षा में जाते हैं एक प्यार का शास्त्र दूसरा है वो प्यार का भी दर्शन होता है दर्शन माने साक्षात अनुभव प्रेम का भी दर्शन होता है अब हम आपको दर्शन शास्त्र में विधि जैसे बोलते हैं न्याय वैशेषिक में विभू उसको कहते हैं जो सर्वमूर्त संयोगी होता है सर्वमूर्त संयोगित्व विभुत्म क्या मतलब हुआ कि जैसे लोहे का गोला है मूर्त है? है अब उसको आग में डाल दिया तो का जो गोला वो जो लोहे का गोला है वो लाल हो गया आप तो चोत जल जाओगे तो वो लोहे का गोला तो हुआ व्याप्त और उसमें अध्नि हुई विभू व्यापक एक चीज में सभी का भर जाना वो तो बोले देखो स्त्री अलग अलग पुरुष अलग -अलग, अलग अलग मकान अलग अलग हाँ। और देश अलग अलग आकाश सब में एक है कि नहीं तो आकाश भी है। हाँ। वो है वो वायु में भी है अग्नि में भी है हाँ। जल में भी है पृथ्वी में भी है सर्वमूर्त संयोगित वो विभुत्व है सांख्य योग इस बात को नहीं मानते है वो कहते हैं कि नहीं केवल किसी चीज को छू देना ही उसमें व्यापकता नहीं है बल्कि उपादानक तो वह व्यापकता है पृथ्वी का उपादान जल है जल पृथ्वी में व्यापक है जल का उपादान तेज है तेज जल में व्यापक है और तेज का उपादान वायु है वायु तेज में व्यापक है वायु का उपादान आकाश है आकाश वायु में व्यापक है ऐसे होती हो प्रकृति जो है वो सर्व कारण कारण है तो अपने समग्र कार्य में बिहू है तो उपादान कारण घट में भी मिट्टी पट में भी मिट्टी मठ में भी मिट्टी पुस्तक में भी मिट्टी अपने कार्य में जो व्यापक कारण होता है हम उसको बिहू कहते हैं जैसे कुम्हार घरे को बनाता है तो घरे में कुम्हार रहता नहीं है लेकिन मिट्टी से गढ़ा बनता है तो घड़े में मिट्टी रहते हैं तो ये जो आत्मदेव हैं, ये कैसे हैं कुम्हार की तरह दुनिया को बनाकर बाजार में बेचने वाले अलग हैं है? कि बिल्कुल मिट्टी के समान घड़े में साथ साथ रहने वाले समवायी कारण हैं तो निमित्त कारण को विभू नहीं मानते हैं समवायिक कारण को विभू मानते हैं आ, अब समवायिक शब्द तो है न्याय सिद्ध का और उपादान शब्द है और सांख्य योजना परिणामी उपादान कोई भी परिणामी उपादान अपने परिणत रूप में व्यापक रहता है जीवन में सोना रहता है घरे में मिट्टी रहती है दूध में पानी देता है ऐसे ही आत्मदेव जो हैं ये सब में व्यापक हैं वेदांतियों ने कहा कि नहीं भाई ये बात भी है और कार्य में उपादान कारण कारण की व्यापकता को तो विभु कहते हैं तो तब किसको कहते हैं ये आपको शास्त्रों का नमूना बताते हैं आप कहानी की तरह सुन जाओगे भाई कम से कम इतना संस्कार धारण करो कि जिन लोगों ने शास्त्र बनाए हैं वो बड़े बुद्धिमान हैं बड़े ज्ञानी हैं वो आप जितना समझ के व्याख्यानों में जितना समझ के आते हैं उससे ज्यादा जानते हैं नहीं? वो कहते हैं अध्यस्त में जो अधिष्ठान की व्यापकता है उसका नाम बिहु है बोला अब ये लोग और एक शब्द आ गया अध्यस्त में अधिष्ठान की घातकता बिहु कौन है अरे दूसरी चीज ही नहीं है वो जैसे सर्प में रज्जु है कल्पित सर्प में जैसे रज्जु है कल्पित नीलिमा में जैसे आकाश है वैसे कल्पित द्वैत प्रपंच में जो अकल्पित तो विवर्ती चेतन अधिष्ठान है उसको तो विहु कहते हैं ये वेदांत ले नहीं हो देव उड़नाओ विवर्तेष्वती विधु विमाने विवर्त विवर्तेषु विवर्त विवर्ते विवर्तेषुति विभु ये व्याकरण हुआ खुशिया वैयाक से बड़े बड़े व्याकरणाचार्यों को विभु शब्द की विपत्ति नहीं हैं मान रहे विवर्तेषुवती विभु विधम भवती विभु होती विपरीतम भवती विघु तो विहुु क्या है जो तुम्हें विपरीत प्रत्यय हो रहे हैं ये माला है कि ये सांप है कि ये दंडा है कि ये फूल है कि ये धारा है है ये परस्पर विपरीत प्रत्यय है उनमें जो सर्व प्रत्यय सार्डव के उपनिषद का शब्द हो ना सर्व प्रत्यय सार जो ज्ञान मात्र है सुप्रकाश चैतन्य उसका नाम है विभू अच्छा भाई विभू की बात तो हम आपको कल सुनाएंगे अब आज आप लोग हिम लता सुन लीजिए बच्चों तो तो भाई आ गया ही बोले स्वयं भू माने खुदा स्वयं माने खुद और भू माने होने वाला खुद खुद आवे सो खुदा जो स्वयं हो वै स्वयं भू जिसने तुम्हारी इंद्रियों की हत्या कर दी कतल कर दिया बध कर दिया ये बाहर की चीजों को देखते हूं अपने भीतर से झांकने वाला देखने वाला कौन है ये नहीं देख पाते हैं तो सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है तो कश्चित धीर प्रत्यगात्मान ईक्ष तो संयमी पुरुष धीर पुरुष इन इंद्रियों के पीछे रहने वाले प्रत्येक आत्मा को देख पाता है कब देखता है कब देखता है आवृत्त चक्षु जब बाहर की ओर से अपनी आंख समेट लेता है अपनी इंद्रियों को समेट लेता है वृत चक्षु नहीं है वो आवृत चक्षु है आवृत्त का तो अर्थ होता है आंख बंद करना आवृत्त। आबित। और आवृत चक्षु का अर्थ होता है इंद्रियों को लौटाना त में डबल त होने से आवृत होता है और एक त हो तो, तो आवृत होता है आवृत्त का होता है ढकना और आवृत्त का होता है लौटाना जो अपनी ही इंद्रियों को करणों को औजारों को बाहर से लौटा लेगा निर्विकार धीर धीर तो में तो हुआ संयम और आवृत्त चक्षों में हुआ और द्वैत की ओर दृष्टि न डालना और अमृतत्व की इच्छा हम चाहते भी हूं कि अमृतत्व तो मिले और उसको पाने की योग्यता भी हो और पहचानते भी हों नहीं तो अमृत के नाम पर कोई उदाहर देगा अमृतत्व पाने की इच्छा हो जिज्ञासा हो मुमुखा हो और योग्यता हो अंतराशु हो और विवेक हो विद्वान अर्थी समर्थो विद्वान चाहता हो योग्य हो और पहचानता हो बस यही कोई नहीं भांग पड़ गई यहां तक कि मनुष्य जब भी अपने को ब्राह्मण के रूप में ही पहचाने तो ब्राह्मण धर्म, का पालन, को को को तो धर्म का, का पालन तो करे अपने को कोई सिपाही के रूप में पहचाने तो सिपाही धर्म का प्रतिभा पालन तो करे अपने को कोई डॉक्टर रूप में पहुंच पहचान है तो दवा तो करें ये तो ऐसा अंधकार छाड़िए जो कर्तव्य के बोध में जो न्यूनता है ना कमी है वो अपने को ना पहचानने के कारण कमी है अच्छा भाई अपने को हिंदू पहचान हो भारतीय पहचान हो एक जो हिंदू का कर्तव्य है वो तुम्हारे सामने आवेगा भारतीय का कर्तव्य अपने सामने आवेगा देखो हमारे सामने तो बनती है पार्टियां और अपने को उस पार्टी का जब सदस्य मान लेते हैं तो दूसरी पार्टी को खूब गाली देते हैं वही हम है, प्रमुख पार्टी के सदस्य हैं अब जब छोड़ देते हैं तब वही पार्टी सबसे बुरी हो जाती है तो आपकी कौन सी पार्टी है आप मनुष्य पार्टी के सदस्य हो कि नहीं हो मनुष्य यदि आप मनुष्य हैं तो मनुष्य के जो कर्तव्य हैं जो धर्म हैं वे आपके जीवन में प्राप्त होते हैं आकृतिक ग्रहणा जा मनुष्य जाति होती है और हिन्दू मुसलमान जाति नहीं है जाति माने आकार देख करके जिसका पता चले हिंदू मुसलमान जाति नहीं होती मनुष्य जाति होती और तो जैसे भस्म से भस्म से अय्यर की पहचान होती है और खड़े तिलक से आयंगर की पहचान होती है नहीं? ऐसे दाढ़ी चोटी से हिंदू मुसलमान की पहचान होती है तो, तो, स्वाभाविक नहीं है आकार स्वाभाविक मनुष्य है और तो मनुष्य का धर्म क्या है तो मनुष्य का धर्म है जिस गुण के जिस विशेषता के रहने से मनुष्य मनुष्य कहा जा सके योग्यता व छिन्ना धर्म न शक्ति है। शुत्व से मुक्त होना चाहिए वो मनुष्य को पशुत्व से मुक्त होना चाहिए एक महात्मा हम लोगों को सिखाते थे कि शब्द का अर्थ कैसे समझना एक दिन किसी के बारे में बोले कि यह मनुष्य नहीं है सूत्र है, बोले समझे कहा महाराज आप कह रहे हैं कि ये मनुष्य नहीं है तो, तो फिर क्या है ये और तो जिसका प्रेम था उसने कहा ये मनुष्य नहीं है महाराज देवता है और जिसकी दुश्मनी थी उससे उसने कहा महाराज ये मनुष्य नहीं है दैत्य है असुर है बोले देखो हमने कहा ये मनुष्य नहीं है जिसका राग है उसने कहा ये देवता है जिसका द्वेष है उसने कहा ये राक्षस है पर बात इतनी कही गई कि ये मनुष्य नहीं है हाँ। तो अब हम लोग कैसे समझते हैं शब्द का अर्थ कैसे समझते हैं आप मनुष्य है। हैं माने आप राक्षस नहीं हैं मनुष्य हैं अर्थात आप देवता नहीं हैं मनुष्य हैं अर्थात आप पशु नहीं है पशु से विलक्षण राक्षस से विलक्षण देवता से विलक्षण दो आंख वाले दो पांव वाले दिल दिमाग वाले हैं पशु में संबंध नहीं बनाते हैं उसमें माँ का बेटे का कोई संबंध बनता नहीं है बारे में सब शुभ जाता है राक्षस बहुत क्रूर होता है देवता बहुत भोगी होता है देवता कामी होता है दैत्य क्रोधी होता है और मनुष्य लोभी होता है प्रधानता से उसको प्रधानता से होता है इसी से प्रजापति ने दैत्य को दया का उपदेश किया है को संयम का दम का उपदेश किया और मनुष्य को दान का उद्देश्य तो मनुष्य स्वयं दाना दान करना नहीं चाहता तो देना नहीं चाहता तो आपका देने का कोई मन हो भी कहें ठहरो ठहरो तो अच्छा आदमी नहीं कहें जट आप खींच लोगे एक महात्मा कहे कि इसको देना चाहिए और एक मामूली आदमी यहां के तह कि इसको नहीं देना चाहिए तो आप ना देने वाली बात मानोगे देने वाली बात नहीं मानोगे जी पर्चा ऐसा है तो इसी पे दान का उपदेश दिया जाता है आप तो एक बात सुना रहे हैं आप अपने को यदि जीव मानते हैं मनुष्य से ऊपर है वो जीव मनुष्य से ऊपर है वो तो इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति होने से पहले था और इसके मिट जाने के बाद रहेगा तो आपका कर्तव्य क्या हो जाता है जो पूर्वाजित प्रारप्त हुए उससे जो भोग प्राप्त होता है उस उसमें भोगते चलिए और जिससे आपका अगला जन्म भी बढ़िया बने वैसा काम करते चलिए मनुष्य लौकिक होता है और जीव पारलौकिक भी होता है लौकिक के साथ साथ पारलौकिक भी होता है उसको हाँ। तो कभी दुख आया तो सोच लेना चाहिए हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा काम किया था जिससे ये आया है हाँ। और अब हमको ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा अगला जन्म बने ये जीव भाव है बोला तो ये जीव भाव आप पशु भाव छोड़िए दैत्य भाव छोड़िए देवता भाव छोड़िए मनुष्य भाव को धारण कीजिए और मनुष्य भाव से ऊपर जीव भाव को धारण कीजिए क्योंकि मनुष्य केवल लौकिक होता है और जीव लौकिक पारलौकिक दोनों दो होता है बोले इससे ऊपर कहा इससे भी ऊपर एक चीज उसका नाम क्या है तो बोले परमार्थ एक लौकिक है एक पारलौकिक है और एक परमार्थ है इसी से हम लोग जैसे आर्य समाज है ना आर्थिक समाज उसको लौकिक संस्था मानते हैं लोक कल्याण की दृष्टि से और सनातन धर्म जो है वो लौकिक पारलौकिक दोनों दृष्टि से और वेदांत का विचार जो है दर्शन शास्त्र का वो परमार्थ विचार है समाज सेवा लौकिक है और जीव भाव का जो विचार है वो लौकिक पारलौकिक दोनों है और परमार्थ का विचार जो है वो तथ्य का सत्य का यथार्थ का अद्भुत बोध है वो मजहबी नहीं है श्रम पर ही जगह आया है देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगती कि मनुष्य अपने स्वरूप को जाने यह मनुष्य मनुष्याविद्यो मनुष्य अपने स्वरूप को जान जाए ये बात देवताओं को पसंद नहीं है तो उसके बाढ़ पर उसमें जो बाढ़ है ना ने, ने कुछ का ये विचार किया मनुष्य मात्र परमार्थ का अधिकारी है जन मनुष्य विद्यु कोई भी मनुष्य हो वो तत्वज्ञान का अधिकारी है धर्म की अनुष्ठान में जात पात होती होगी परमार्थ के ज्ञान में जात पात नहीं होगी वहां स्त्री का पुरुष का द्वेज गृहस्थ और सन्यासी का द्वेज भी नहीं केतु तो आर एन आरुणी और जागल के मैत्रेयी तो सबके लिए ये तत्व ज्ञान जो है वो सबके लिए है ये मजाक नहीं है तो अच्छा तो हाथ इसी की बात करो आत्मा साक्षी कर्तु साक्षी दुष्ट साक्ष इस मनुष्य शरीर में जो करता है और गौपता है करने वाला कभी एक काम करता है कभी झाड़ू लगाता है कभी रसोई बनाता है कभी अपवित्र पवित्र हुआ संध्या करने लगता है कभी ऋषम वाचम प्रपत् बाथरूम को पटे करके बात करने लगता है तो कभी कोई काम करता है कभी कोई काम करता है बांव से चलने लगता है हाथ से पकड़ने लगता है मुंह से बोलने लगता है और कभी कोई भोग करता है कभी कोई भोग करता है कभी कर्म और भोग दोनों को छोड़कर सो जाता है तुम कौन हो एक काम किया काम को बदल दिया दूसरा काम किया काम को छोड़ दिया भोग किया एक भोग किया भोग को बदल दिया और भोग को छोड़ दिया अब इसमें तुम कौन से हो होता आपकी तब भी तुम्हें थी और नकली है तब भी तुम्हें तो तुम हो साक्षी करता के भोक्ता के साक्षी तो ऐसी कुछ कुएं में भान पड़ गई कि अपने को देह में बैठाकर और साक्षी मानते हैं मैंने इसमें कहीं कोई तर्क नहीं है एकदम असंगत बात है कि साक्षी हो और हड्डी मानस चांद के शरीर में बैठा हुआ एक कतरा हो एक टुकड़ा हो साक्षी कभी कतरा नहीं होता साक्षी कभी टुकड़ा नहीं होता वो तो मरने का साक्षी है जीने का साक्षी है सुसुप्ति का साक्षी है समाधि का साक्षी है बिना औजार का आ का नाक न ना होने का साक्षी है ना। नाक की जब भी देखता था नाक कटने जब भी देखता है नक कटे का भी साक्षी है ऐसा साक्षी होता है। अब उसमें एक दूसरी बात कही तो साक्षी जो है वो